भगवत शोक शंकरण शचार्यंवादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुर मूर्ति वेद विभाजिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नम ओति शांति शांति सामेद तलबकार शाखिया क नोपनिषद इसमें विचार चल रहा था आगे का ग्रंथ में कहा जाता है तपो इत्यादि ये सब का विधान किया जाता है इसलिए पूर्व पक्ष का कहना था कि शिष्य का जो प्रश्न है उपनिषदम भो ब्रूही अर्थात और कुछ शेष बाकी रह गया उसका विधान करने के लिए वो पूछ रहा है सिद्धांत कहा कि ये बात ठीक नहीं है क्योंकि आगे का जो है कहा जाएगा तपो दम कर्म वेद अंग इत्यादि ये सब विद्या का अंग हो नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें जो कर्मा शिक्षा इत्यादि है वो विद्या का अंग नहीं बनेंगे और उसी के साथ तपो इत्यादि पढ़ा गया वो भी विद्या का अंग नहीं होंगे पूर्व पक्ष का एक साथ पढ़ा जाने से बात नहीं है जिसका जैसे योग्यता है वह अंग बन जाएगा तो इसलिए तपो इत्यादि ये अंग बन जाएंगे विभाग करके हम जो जिनमें योग्यता है उनको विद्या का अंग बना लेंगे जिनमें योग्यता नहीं है वो अंग बनेंगे नहीं इस प्रकार की विभाग कर लेंगे सिद्धांत उत्तर दिया था भाष्य में न अयुक्त है ये बात युक्त युक्त नहीं है न ही अयम विभाग घटना प्रांचती ये विभाग इस प्रकार के समन्वय नहीं होगा सिद्धांत उसका हेतु देता है आगे भाष्य में नहीं सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्यापेक्षा सहकारी साधन संबंधों वा युजते नहीं सर्वक्रिया सर्व सर्व सर्व सर्व सभी के साथ हो जाएगा और भेद का अन्वय भी सभी के साथ हो जाएगा क्रिया क्रिया हो होगी यागादि कारक कर्ता कर्म करण ये सब फल स्वर्ग फल है पुत्र पशु ये सब फल हो जाएंगे ये फल का जो भेद होता है क्रिया में भेद कारक में भेद फल में भेद और क्रिया कारक फल इसमें भी परस्पर में भेद ये भेद बुद्धि का तिरस्कारिण्य ब्रह्म विद्या तिरस्कारिण्या इसमें ई कार किस सूत्र से आएगा ई कार तिरकारिण्या में जो में ई कार दिख रहा है हाँ सुपे जातु निस्ता चले ऋणी लेंगे मतलब तिरस्कार तुम, इस प्रकार के ब्रह्म विद्या जो कि ये सब भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाला जो ब्रह्म विद्या है वो ब्रह्म विद्या शेष का अपेक्षा अथवा सहकारी साधन संबंध ये दोनों ही नहीं युज्यते वाक्य का आरंभ में दिया था नहीं युज्यते शेष का अपेक्षा भी नहीं है और सहकारी साधन भी नहीं है शेष कहने से कलम लोग विचार करे थे उपकारी अंग जो दूर में रह करके उपकार करेंगे सहकारी सम जैसे दर्श पूर्ण म परस्पर में सहकारी होते हैं जो ये दो प्रकार के विचार हुआ था उसी को कह दिए ये दोनों प्रकार की अपेक्षा ब्रह्मविद्या को नहीं है टीका में विद्याया विषय परियालोचन या फल परियालोचन या तत्वत संबंध योग्यता प्रत्युत कर्मणम अनुपयोगा कर्मण त्याग मुमुक्षुण कर्तव्य इत्या विद्या का विषय का विचार करेंगे अथवा विद्या का फल विचार करेंगे तो नास्ती तत्वतः संबंध योग्यता कोई भ्रांति से संबंध कर ले सकता है किंतु वास्तव में विद्या और कर्म में संबंध हो नहीं पाएगा ईशावासीय उपनिषद में तो इसमें बहुत विचार आया था तो अंतिम में ईशावासीय उपनिषद में भगवान भाष्यकार कह दिए वहा अंतिम अंतिम में ये कहीं पंक्ति है विद्या तो और कर्म वहाँ कर्म को किस शब्द से कहा जाता था अविद्या शब्द से ये दोनों में हेतु स्वरूप फल ये तीनों में विरोध है कर्म का हेतु हो जाएगा कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, इत्यादि का अध्यास होने पर कर्म करेगा और विद्या का हेतु हो जाएगा साधन चतुष्टय संपन्न होने पर इसलिए दोनों का हेतु में भी विरोध है और दोनों का स्वरूप कर्म का स्वरूप हो गया इंद्रिय ही प्रभृति और विद्या का स्वरूप हो जाएगा ये तो मानस व्यापार निधि ध्यासन मनो आदि श्रवण भी ये सब स्वरूप हो गए विद्या का स्वरूप ये दोनों में भी विरोध हो गया कर्म तो इंद्रिय व्यापार और ये हो गया मानस व्यापार स्वरूपों में भी विरोध हुआ फल कर्म का फल अर्थात ये नित्य मोक्ष होगा ना अनित्य संसार होगा अनित्य संसार होगा और विद्या का फल अनित्य मोक्ष हो जाएगा तो हेतु स्वरूप फल ये तीनों में विरोध है विरोध होने से समुच्चय यह कभी भी संभव नहीं होगा अर्थात विद्या कर्म को कभी भी साथ में अर्थात सहकारी केन्द्र रूपेणी न ग्रहितुम सकनोती विद्याया विषय परियालोचना और उसका फल परियालोचना विषय में दो ले लेंगे हेतु और स्वरूप ये दोनों और फल का परियालोचना करने पर भी नास्ती तत्वत संबंध योग्यता वास्तव संबंध योग्यता तो नहीं है भ्रांति से कर सकता है प्रत्युत वास्तव फिर क्या है वास्तव में संबंध नहीं हो पाएगा और और कहते हैं कि कर्मणाम नाम विद्या में कर्म का कोई उपयोग ही नहीं है कर्म अर्थात शास्त्र विहित जो नित्य कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म वो सब कहते हैं तो ये कर्मों का त्याग करना कहने से कभी हमको भ्रांति नहीं हो जानी चाहिए कि निष्काम कर्म जो करते हैं विद्या ग्रहण का समय में उसको भी त्याग कर देंगे तो ये नहीं है अर्थात इस प्रकार के भ्रमण नहीं हो जाना चाहिए विद्या ग्रहण करते हैं तो निष्काम होकर तो सेवा करना ही है क्योंकि साधुओं के लिए अन्य कोई उपाय ही नहीं है विद्या ग्रहण करने का तो इसलिए कर्मों का त्याग कर देंगे तो विद्या ग्रहण होगा नहीं होगा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये, ये गुरु शुश्रूषया विद्या धने धन अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नुषया गुरु, गुरु का निर्देश के अनुसार सेवा करके ही विद्या ग्रहण हो सकता है अन्य उपाय नहीं है हम लोग के पास इसलिए विद्या ग्रहण समय में जो गुरु सेवा किया जाता है उसको ये कर्म गोष्ठी में नहीं डालना है ये कर्म अर्थात जो गृहस्थों के लिए जो विहित कर्म है कर्मचारियों के लिए जो विहित कर्म है वो सब कर्म का कोई उपयोग नहीं है विद्या में वो कर्म का सन्यास कर लेते हैं इसलिए कर्म नाम अनुपयोग तो कर्म का उपयोग ही नहीं है इसलिए कर्म त्याग एवं मुमुक्षुना कर्तव्य मुमुक्षु कर्म का त्याग करेगा अर्थात विहित कर्म का त्याग करके आगे वेदांत श्रवण के लिए चलेगा भाष्य में सर्व विषय व्यावृत प्रत्यगात्म विषयनिष्ठवाच ब्रह्म निश्रेयस निश्रेयस्य सर्व विषय व्यावृत सारे विषय से मतलब व्यावृत रहित और प्रत्यगात्म विषय प्रत्यगात्म विषय होता है विषय से हट जाता है अर्थात आत्म विषय छोड़कर के अन्य विषय का वृत्ति नहीं यही है ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति अन्य विषयाकार वृत्ति नहीं है आत्म विषय निष्ठा आत्मा ही विषय है ब्रह्म विद्या का और अन्य विषय नहीं है अन्य विषय से व्यावृत रहित प्रत्येक आत्मा को ही विषय करता है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या का ये स्वरूप कह दिया और तत्फल निश्रेयस्य ब्रह्म विद्या का जो फल है निश्रेयस निःश्रेयस के लिए सूत्र स्मरण है क्या स्वाहा तो ये अष्टाध्याय का सबसे लंबा सूत्र है तो बीच बीच में हम लोग इसलिए महाराज श्री विस्मरण करवा देते थे तो तत्फल से निश्च्रय वो सूत्र से क्या हो गया अच्छ प्रत्योग समास करता है तो निश्चितम श्रेय अन्य पदार्थ जो फल हो सकते हैं वो निश्चित श्रेय होगा नहीं होगा उसमें संदेह हो सकता है पशु फल वित्त ये सबको चाहिए नहीं चाहिए इसमें संशय हो सकता है मोक्ष मुक्ति निरति से आनंद ये तो सभी को चाहिए इसलिए निश्चित श्रेय है ये ये इसका जो फल है भी सभी विषय से ये रहित है कर्म से भी रहित है इसके लिए श्लोक देते हैं मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजे देव स साधनम त्यज तेव हित तेयम त्यक्तु प्रत्यक परम पदम मोक्षम इच्छन मोक्ष चाहता हुआ ससाधन कर्म सदा त्यजेत एवं साधन के साथ कर्म कर्म करने के लिए उसका साधन होते हैं वित्त पत्नी पुत्र ये सब ये सब त्याग करें मोक्ष अगर चाहता है तो ये सब त्याग करें और कहते हैं त्यजता एव ही तत् त्यक्तु प्रत्यक परम पदम ज्ञेयम् त्यजता जो त्याग कर दिया वही त्यता का अर्थ है त्याग करने वाला का जो वास्तविक स्वरूप वही पद को प्राप्त कर सकता है पद पद्यते गम्यते ज्ञायते इति ब्राह्म ब्रह्म, ब्रह्म त्याग ही ये अर्थात स्थिति है वास्तविक ये जो मतलब ब्रह्म प्राप्ति ये ब्रह्म प्राप्ति नहीं है मतलब हम लोग शब्द व्यवहार करके हमारा दृष्टिकोण भी बहुत समय में हम भ्रांति में आ जाते हैं तो यहाँ अर्थात ब्राह्मी स्थिति ये प्राप्ति का मार्ग नहीं है ये तो त्याग का मार्ग है हम जितना छोड़ देंगे उतने ब्रह्मस्थिति हमको हो जाएगा और तो कुछ और पाना नहीं है वास्तविक हम सब पा करके सटा लिए हैं अपने साथ ये सब को त्याग जितना जितना त्याग होगा उतने उतने स्थिति आएगा कुछ पाने का नहीं है हम तो वास्तव तो वो स्वरूप है ही इसलिए बार बार कहते हैं यह भी कहते हैं त्यजता है त्याग हो जाएगा तो वो स्थिति वास्तव तो है हमारा तस्मात् कर्मणां सहकारी कर्मशेष अपेक्षा न ज्ञान उपपद्यते इसलिए कर्म का सहकारी अथवा कर्म का शेष ए कर्म सहकारी बनेगा अथवा कर्म शेष हो जाएगा ज्ञान ये नहीं है अर्थात ज्ञान कर्मों को शेष रूपेण भी नहीं चाहता है सहकारी रूपेण भी नहीं चाहता है एक नंबर टिप्पणी दिया कर्म रूपो यो शेषो अंग सहकारी व तदअपेक्ष अच्छा तो, शेषो अंगम तो, तो, तो, तो, तो, तो। सहकारी वाह हाँ वो कमा नहीं रहेगा कमा रहेगा सहकारी वाह ये नहीं घटेगा इसलिए कर्म रूप यो शेषो अंगम सहकारी तो दोनों को लेने के लिए वाह कहने के लिए कमा नहीं रहेगा अच्छा ततो असद अच्छा टीका में सर्वेभ्य भाष्य में कहा सर्व विषय व्यावृत प्रत्येगात्म विषय अनष्ठ ब्रह्म विद्या इसको कहते हैं सर्व विषय व्यावृत सर्वेभ्य उत्पाद्यादिभ्य कर्मगोचरे व्यावृत यह अर्थ तो हो गया सर्व सर्वेभ उत्पादादिभ्य कर्मगोचरेभ्य गोचर फल यहाँ कर्म का जो फल कर्म का फल चार प्रकार के हो सकते हैं एक दे दिया उत्पाद्य उत्पाद्य आप्य विकार्य संस्कार्य चार होते हैं कर्म का फल ये कर्म का फल से व्यावृत यह प्रत्यगात्मा ये प्रत्युगात्मा ये कोई भी कर्म का फल नहीं है क्यों कर्म का फल जो चार हो सकते हैं वो प्रत्यात्मा नहीं है ऐसा जो प्रत्यगात्मा स एव ब्रह्म रूपेण विद्याया तको विषय तो वही प्रत्योगत्मा ही ब्रह्म है इस प्रकार की यह विद्या का व्यावर्तक विद्या का व्यावर्तक अर्थात विद्या का विशेषण एव एव है हाँ बिंदी कट जाएगा जा, हम लोग काटती है ना और ध्यान नहीं रहता स एव ब्रह्म रूपेण विद्या या व्यावर्तक जैसे कहते हैं घट ज्ञान ये ज्ञान है और पट ज्ञान ये भी ज्ञान है अभी घट ज्ञान को पट ज्ञान से कौन व्यावृत करवा दिया घट ज्ञान को पट ज्ञान से व्यावृत कौन करवा दिया विषय करेगा अभी घट ज्ञान को पट से व्यावृत करवा रहा है तो व्यावृत अभी कौन हो रहा है घट ज्ञान को पट ज्ञान से व्यावृत किया जा रहा है व्यावृत किसको को किया जा रहा है घट ज्ञान को तो व्यावृत को कौन हो जाएगा घट क्योंकि जो ज्ञान व्यावृत तो हो गया ये अलग हो गया ये क्यों अलग हो गया कहते उसमें कुछ चीज है जो दूसरे में नहीं है घट ज्ञान दूसरों से भिन्न हो गया क्यों कहते हैं उसका विषय है घट तो इसी प्रकार की ये जो आत्मज्ञान हो गया आत्मा ही ब्रह्म है इस प्रकार की जो ज्ञान ये ज्ञान दूसरे ज्ञान से भिन्न होगा क्यों हो जाएगा कहते हैं वही आत्मा ही ब्रह्म है वही व्यावर्तक हो गया ज्ञान का जो विषय होता है वही व्यावर्तक होता है दूसरों से भिन्न करवाता है इसलिए यहाँ कहा गया स एवं स अर्थात जो प्रत्येगात्मा है प्रत्येगात्मा प्रत्येक चो आत्मा च प्रत्येगात्मा तो प्रत्येक अर्थात प्रातिकूल्य नंचति गच्छती प्रत्येक अहंकार का जैसे स्वभाव है उसका विरुद्ध है ही आत्मा का स्वभाव इसलिए उसको प्रातिकूल्य कहा जाता है वही प्रत्यगात्मा ही ब्रह्मेण विद्या का व्यावर्तक ब्या जो प्रत्यात्मा है वही ब्रह्म है तो विद्या का व्यावर्तक विषय विद्या का विषय है और जो ज्ञान का विषय होता है वही व्यावर्तक होता है तनिष्ठवाद विद्या विद्या तनिष्ठ अर्थात ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ विषय में ही ज्ञाननिष्ठ होता है तत्फल से कर्म वैलक्षण्या तत्फल विद्या का फल कर्म से भी विलक्षण है कर्म से विलक्षण है अर्थात कर्म फल से विलक्षण है कर्म का फल अन्य होता है संसार होता है विद्या का फल नित्य मोक्ष भाष्य में ततो तत् असद सूक्तवाकामंत्रण व यथाग विभाग पूर्व पक्ष जो कहा था कि एक साथ पढ़े जाने पर भी योग्यता के अनुसार विभाग करके विद्या का अंग बना लेंगे तपो दम इत्यादि को सिद्धांत कहता है कि असदैव ये बात युक्ति युक्त नहीं है सुख्तवा अनुमत्रणव यथायोगम विभाग असत का असतवाक अनुमंत्रण अनुमंत्रण देवता विसर्जन वहाँ जैसे वाक्य का विभाग करके यथा दैवतम विनियोग किया गया इस प्रकार की यहाँ नहीं हो पाएगा तस्माद अवधारणार्थता एव प्रश्न प्रतिवचन उपपद्यते उपपद्य प्रश्न और प्रतिवचन शिष्य का जो प्रश्न था उपनिषदम बो ब्रूही और आचार्य का उत्तर था कि अभ्रूम उपनिषद उक्ता उक्ता ते उपनिषद इस प्रकार के आचार्य कहे थे ये प्रतिवचन अवधारण अर्थात उपनिषद तो कह ही दिया गया आगे जो कहा जाएगा वो उपनिषद का अंग भी नहीं है सहकारी भी नहीं है उसका प्राप्ति का उपाय है अवधारण जो कर दिया गया वो ठीक ही है उप ठीक है उपद्यते अच्छा अधिक हो गया एतावती एव यम उपनिषद उगता अन्य निरपेक्ष अमृतत्वाया वहां पूर्व पक्ष ने कहा था अगर आगे और कुछ शेष बचा नहीं तो जैसे विपलाद महर्षि ने कह दिए थे इतने ही ब्रह्म विद्या है नात परम अस्थि इस प्रकार जो कह दिए थे यहाँ भी आपको कहना चाहिए ऐसे कि इसके पर में और ब्रह्म विद्या कुछ नहीं है तो इसलिए भाष्यकार कह देते हैं एतावती एवो यम उपनिषद उपता उपनिषद तो इतने ही है जो कह दिया गया था स्रोत से स्रोत्र इत्यादि के द्वारा अन्य निरपेक्ष अमृतत्वाय अपना फल मोक्ष देने के लिए अन्य निरपेक्ष अन्य की अपेक्षा नहीं है विद्या को ज्ञान अनिष्ठ हो गया तो वो मुक्त हो गया अन्य की आवश्यकता नहीं है आगे मंत्र है यह मंत्र का तो विचार प्राय प्राय हो गया है तस्ये तपो तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगा सत्यमायतन तस् चतुर्थी दिया है षठी है तस्द यहाँ तो जो ब्रह्म विद्या है उसका तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अर्थात तो पाद जिसमें वो प्रतिष्ठित तो होता है चलता है अथवा खड़ा रहता है उसको पाद कहते हैं तो ये ब्रह्म विद्या का पाद अर्थात किसमें खड़ा रहेगा कहते तपो दम कर्म इति इति कहने से और अमानित्व अदम्भित्व इत्यादि जो सब कहा गया है ये सब ब्रह्म विद्या का प्रतिष्ठा अर्थात प्रति... पाद है तो व्यक्ति खड़ा रह पाएगा और पाद नहीं है तो उसका स्थिति नहीं रहेगा इसी प्रकार की तपो दम कर्म इत्यादि है तभी तो ब्रह्म विद्या रहेगी तो ब्रह्म विद्या वहां उत्पन्न हो पाएगा वेदा सर्वांगानी ये भी सब आवश्यक वेद और वेद का जो अंग है शिक्षा कल्प इत्यादि ये सब सत्यम आयतनम सत्यम ब्रह्म विद्या का आयतनम जैसे कहते हैं भोग आयतनम शरीरम शरीर में ही भोग होगा इसी प्रकार कहते हैं ब्रह्म विद्या का आयतन क्या है सत्य सत्य शब्द का अर्थ है कि सत्य बदनशील व्यक्ति सत्य आचरण करने वाला व्यक्ति सत्य जो आचरण करेगा उसी में ही वास्तविक ये ब्रह्म विद्या रहेगा क्योंकि सत्य आचरण करना अर्थात है कि जगत में मिथ्या बुद्धि हो जाना मिथ्या आचरण करने का अर्थ है कि जगत में सत्य बुद्धि होना कपट आचरण क्यों कर लेता है जगत में सत्य बुद्धि है किंतु जो सत्य में प्रतिष्ठित होगा अर्थात तो वही हो पाएगा जिसके लिए जगत का और कोई मूल्य ही नहीं रहा उसी में ही ये ब्रह्म विद्या हो पाएगा जगत में थोड़ा सा भी प्रयोजन बुद्धि है और कुछ सिद्ध करना है वो तो कभी कपट आचरण भी कर जाएगा जो प्रश्न उपनिषद में स्पष्ट हो बात कहे हैं ये पंक्ति आगे भी देंगे भाष्यकर सत्य अर्थात तो सत्यवादी मतलब आचरण में कम से कम सत्यवादी हो जाए धीरे धीरे अर्थात प्रथम तो मन में थोड़ा सुधार होगा मन में होने के बाद आगे वाणी में थोड़ा सुधार होगा आगे फिर कर्म में सुधार होगा कर्म में जो पूरा सुधार हो जाएगा वाणी भी सुधार हो जाएगा तो मन भी संस्कार रहित हो जाएगा आरंभ होगा संस्कार मन से और अंत हो जाएगा संस्कार का मन में थोड़ा सा होने से आगे वाणी आगे कर्म फिर जब सुधर जाएगा वापस सबका संस्कार हटा करके साफ करेगा तो इसलिए मन में पहले ये रखना है कि सत्य तो आचरण सर्वदा रहना चाहिए जो सोचेंगे वही कह देंगे गलत हो जा सकता है व्यवहार में कभी भी हो जाता है जो सोचा था वही कह दिया किंतु कहने से कहीं कुछ चोट लग गया किसको तो किन्तु ठीक है वो उसके लिए क्षमा मांग ले और अनुताप भी करेगी ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था किंतु कपट आचरण ये कभी ना करें ये मैदान स्वामी जी बोलते थे कि कोई भक्त आया कि बोला कि हमारा गाड़ी नीचे खड़ा है हम तो गया था कहीं चारधाम इत्यादि यात्रा से हमको अभी दिल्ली वापस जाना पड़ेगा छोटे महाराज से आप हमको एक ही बात कह दीजिए जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है तो खड़े खड़े आदमी को छोटे महाराज जी ये बात कह दिए सारा जीवन आगे सत्य ही बोलना कम से कम तो इतने में ही आपका जीवन कल्याण हो जाएगा तो सत्य ही अर्थात इतना महत्वपूर्ण है किसी प्रकार की असत्य कथन करना कपट आचरण कर देना अर्थात ये जगत में सत्य तो बुद्धि तो ये ब्रह्म ज्ञान का कोई बात ही नहीं है फिर वहाँ टीका में तत्शबापेक्षित यदम पूरयति जो मंत्र में तत्शब्द आया तस्या ततस्या तो कहने से कश्या तो यब्द यत्षब्द कह करके इसको पूर्ण करते हैं भाष्यकार याम इमाम ब्राह्मी उपनिषद तब अग्रे इति जो यह यही उपनिषद तुमको हमने कहा याम इमाम इमाम का अर्थ कहते हैं टीका में प्राप्त सगुण विषयां निर्गुण ब्रह्मात्म विषयांचेत्यर्थ या कहे बिंदी नहीं है तो कर लेना है गुण विषयांग वह भी बिंदी चाहिए निर्गुण ब्रह्मात्म विषयांग ये भी बिंदी चाहिए दोनों में अनुस्वर चाहिए प्राप्त छ नंबर टिप्पणी कह दे प्रकृत जो विचार हुआ सगुण ब्रह्म विषय और निर्गुण ब्रह्मात्म विषय ये हो गया दोनों का विचार ये उपनिषद तुमको कह दिया गया तस्य ही तस्कार तस्या ष्ठी उक्ताया जो कह दिया गया उपनिषद सब समान है प्राप्ति उपाय भूतानि तप आदिनी ये ब्रह्म विद्या प्राप्ति का उपाय है तप आदि और ये तप क्या है कहते हैं तप तो बहुत प्रकार के हो सकता है शरीर से भी तप कर सकते हैं मन से इंद्रिय से कर सकते हैं मनुष्य बुद्धि से ये नाना प्रकार की तप है शरीर से उपवास इत्यादि करना है गंगा स्नान करना है ये सब आ, शारीरिक पीड़ा जो चंद्रायण इत्यादि कहते हैं वो तो कठिन तपस्या है आगे इंद्रिय कहते हैं इंद्रियों को नियंत्रण करना है दम आगे मन को भी मन एकाग्र करना है आ, ये ये तो महाभारत में शायद व्यास जी कहें मन सच्चे इंद्रिया चेकाग्रम परम तप सय सर्वधर्मेभ्य सधर्मो पर उच्यते इस प्रकार की पूरा श्लोक मनो और इंद्रियों को एकाग्र करना ये सबसे बड़ा तप है ऐसे महाभारत में कहा जाता है अरे उपनिषद में आएंगे तो वहां कहेंगे अन्य व्यतिर कौवा अन्य व्यतिर काभ्याम चिंतन वपो हवे वहाँ अरे मनो इंद्रिय नहीं ऊपर उठ करके कहेंगे बुद्धि से तपस्या करना है जो बुद्धि से तपस्या करेगा उसी का ही वास्तविक मतलब ये ब्रह्म विद्या और जचेगा अधिक बुद्धि से तपस्या अर्थात अन्वय व्यति करना अतः ये तो, तो बड़ा कठिन कार्य है तो नहीं हो पाता तो फिर मनो इंद्रियों को एकाग्र करें जप ध्यान इत्यादि करें तो वो भी कठिन लगता है फिर तो फिर शारीरिक तपस्या तो करें और अगर हम सबको कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है शरीर से भी करते रहेंगे मन रहें से भी करते रहेंगे और तो बुद्धि से भी करते रहेंगे बुद्धि से तो हम लोग विचार करते रहते हैं मन से भी करते हैं जो महिमा इत्यादि पाठ करते हैं ये सब इंद्रिय और मन को एकाग्र करने का उपाय है तपह काय इंद्रिय मनसाम समाधानम काय इंद्रिय मन मन कहने से बुद्धि का उपलक्षण मन अगर समाधान हो गया तो ये बुद्धि भी वेदांत में अर्थात रुचि रखेगी दम उपम दम ये अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय के लिए भगवान भाष्यकार कहे हैं बाह्य इंद्रियों का कर्मा कर्म अग्निहोत्रादि मंत्र में कहा गया तपो दम कर्म कर्म अग्निहोत्रादि एक सत्व सत्वशुद्धि द्वारा तत्व ज्ञानोत्पत्ति यहाँ तक पंक्ति संस्कृत अर्थात तप दम कर्म इत्यादि के द्वारा अश्या। संस्कृत संस्कृत अर्थात पुरुष से सत्वशुद्धि द्वारा सत्व बुद्धि बुद्धि की शुद्धि हो जाती है ये जब सब तपह दम इत्यादि करते हैं तो बुद्धि शुद्धि हो जाती है उसी का ही तत्व ज्ञान उत्पत्ति होती है तपो दम कर्म इत्यादि से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है दृष्टा ही दृष्टा का अन्याय आगे के साथ दृष्टा ही हाँ एक कट जाए ये मूल पुस्तक में हम लोग का एक ही दृष्टा था बाद में फिर कैसे हो गया तत्व ज्ञान उत्पत्तिर दृष्टा ही दृष्टा ही अमृदित कलम शक्ति ब्रह्मणी अप्रतिपत्तिर विपरीत प्रतिपत्ति यथेन्द्र विरोचन प्रभृति नृष्टा ही देखा गया नहीं नहीं नहीं रहेगा और आगे और एक दृष्टा है वो भी कट जाएगा और एक ही दृष्टा है आगे विराम नहीं है दृष्टा का अन्वय ही के साथ जाएगा देखा गया ये बात क्या देखा गया अमृदित कल्मसस्य बहुभ्री है अमृदित कलमसम य पुरुष जिसका कलमस कलमस पाप मृदित नाश जिसका कलमस पाप अमृदित नाश नहीं हुआ है उगते ब्रह्मणी ब्रह्म का, का कथन व्याख्यान करने पर भी अप्रतिपत्ति ज्ञान नहीं होता है अथवा तो विपरीत प्रतिपत्ति भी हो जाता है निर्गुण निराकार ब्रह्म को कुछ सगुण साकार रूप ले लेते हैं त केवल सगुण ले लेते हैं निराकार अथवा सगुण साकार ये दोनों ले लेते हैं क्यों कहते हैं अमृदित कलमस अगर पाप का नाश नहीं हुआ है पाप अर्थात रजस्तमस जब तक ये सब रहेगा तब इसका वास्तव ग्रहण नहीं होगा यथा इंद्र विरोचन प्रभृति नाम विरोचन तो को तो शरीर ही ब्रह्म इस प्रकार मान लिया आत्मा और इंद्र को तो संशय हुआ तो बार बार वो फिर गुरुकुल में वापस आकर के तपस्या करते करते उनको अंतिम में ज्ञान होता है वही कलम स पाप इसका जब नाश हो जाता है फिर तत्व ग्रहण होता है इसलिए ये जो निष्काम कर्म, कर्म दमो इत्यादि ये सब आवश्यक है ये शायद नष्कर्म सिद्धि का श्लोक है प्रत्यक प्रवणतांग बुद्धे है कर्म निूत्पा, कर्माण उत्पाद्य कर्मण्य उत्पाद्य प्रत्यक प्रवणता बुद्धे है कर्मण उत्पाद्य शुद्धि कृतार्थन्य स्तमया प्रे घनाव इस प्रकार की शायद नैषि अथवा का कहीं का श्लोक है प्रत्येक प्रवणता बुद्धे है बुद्धे है प्रत्येक प्रवणता प्रवणता अर्था प्रवाह वहना बुद्धि का प्रत्येक आत्म आत्मा के तरह बहना में रस लेना रुचि लेना उसी के दिशा में अधिक श्रवण मनन इत्यादि करना ये कौन उत्पादन करेगा कहते कर्माणी उत्पादन कर देंगे कैसे शुद्धि तम चित्त का शुद्धि करके बुद्धि को प्रत्यक प्रवण करवा देंगे और जब प्रत्यक प्रवण हो जाएगा चित्त तो कहते हैं कि आगे फिर कृतार्था नी कृतार्थानि कृतार्थानी कृतम अर्थम अर्थो ये ही कर्म भी ही। वो कर्म अब कर्म को जो करना था वो कर दिया तो फिर क्या होगा कहते हैं कर्म हो जाएगा सन्यास ले लेगा आया क्यों दृष्टांत तो देते हैं कि प्राब्रिद प्राब्रिद बर्शाकार। बर्शाकार पूरा हो गया तो दृष्टान जैसे वो चले जाते हैं जब तक उनका कार्य करना था कर देंगे अगर आगे का सीढ़ी में हम पांव नहीं रख पा रहे हैं इसका कारण है कि हम पूर्व का सीढ़ी को ठीक से नहीं किए हैं जो प्रथम कक्षा का पाठ ठीक से पढ़ लेगा उसको मास्टर जी ही कहेंगे नहीं नहीं नहीं आपको तो चलना है अभी तक तो ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया आगे आकर के आप उस कमरे में जाना वो कहेगा मैं उधर ही पढ़ूंगा नहीं हो पाएगा और जो प्रथम कक्षा का विद्या ठीक से अध्ययन नहीं करेगा वो चाहेगा कि मैं आगे का कक्षा में चले जाऊं मास्टर जी जाने देंगे यहाँ इस प्रकार की मास्टर जी अर्थात शिव जी और उनका सहकारिणी है उमा जो प्रकृति वो आगे हमको जाने नहीं देंगे अगर हम पूर्व कक्षा को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो ये भगवान भाषिकर का छोटा बहुत पांच श्लोक है ना उपदेश पंचरत्नम कहते हैं अंतिम उनका उपदेश है वो तो उसमें एकदम एक एक सीढ़ी करके कहते हैं पांच श्लोक है उसमें चालीस मतलब पांच श्लोक में चार पाद होने से बीस पाद हो जाएगा प्रतिपाद में दो दो साधन कहे तो बीस अर्थात चालीस साधन कर दिया जाए अंतिम श्लोक में जो आठ है वो तो सिद्ध का स्थिति है उससे पहले जो बत्तीस है वो साधन मतलब साधकों का स्थिति है प्रत्येक सीढ़ी को अगर हम विचार करके देखें कि ये हमारा पक्का हो गया क्या कैसे पता चलेगा आगे का सीढ़ी में हमको रुचि हो रही है तो, तो मतलब इतना एकदम कहते ना गणिति वो संबंध है वहां भगवान भाष्यकार दिखाए हैं उसको जितना विचार करके हमें जत जाए बहुत ज्यादा दूसरों पर पूछने का भी आवश्यकता नहीं होगा वो बता देगा हमको स्वयं उस श्लोक इतना महत्वपूर्ण है <coughs> तो यहाँ कहा जाता है कि अगर कसाय का नाश हो गया पाप का नाश हो गया तो आगे का श्रीडी अर्थात तो उसी को ही ब्रह्म विद्या हो सकती है नहीं तो नहीं होगा तस्मादिह यह बहुसु जन्मांतरेश तप आदि भी कृतसत्वशुद्धेर ज्ञान समुपद्यथाश्रुतम तस्माद् इह वा इस जन्म में अतीतीसुँ व बहुषु जन्मतरषु अतीत बहु जन्म में तप आदि करके है कृतसत्वशुद्धे है कृता सत्वशुद्धि ये येन तस् जो सत्वसत्व सत्व था बुद्धि अंतकरण अंतकरण जिसका शुद्ध हो गया उसका यथा समुत्प्युतम जैसा सुना गया उपनिषद में जैसे ज्ञान का व्याख्यान होता है उसका हो जाता है अनुभव हो जाता है स्वता श्रुतर मंत्र उदाहरण देते हैं यश्य देवे यश के पूर्व में एक नव टिप्पणी है ये नया में है यहाँ अच्छा यसे देवे परा यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता प्रकाशंत महात्मन ये परा भक्ति परा भक्ति कहा गया इसके लिए टिप्पणीकार कहते हैं ईश्वरार्पण दिया अनुष्ठिय मान तप प्रभृति सर्व भगवत भक्त एवं अंतर्भवती अभिप्रेत्य आह ईश्वरपण दिया अर्थात कोई अपने को फल नहीं चाहिए फिर भी हम ये तप इत्यादि सब करते रहेंगे यही भगवत भक्ति यश्य देवे पराभक्ति देवता में भक्ति अर्थात ये कर्म दम तप ये सब करते रहना यही है भगवान का भक्ति यथा देवे तथा तो गुरु जैसा परमात्मा में है ऐसा गुरु में भी गुरु अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु में देवता जैसा इतना महत्व क्यों दिया गया हम लोग का शास्त्र में ये गुरु ऐसा एक मतलब चरित्र है हमारे सामने में जो कि जमीन में भी खड़ा है और आकाश को भी छू लेता है इस प्रकार के वो व्यक्तित्व है अर्थात जमीन में खड़ा है अर्थात व्यवहार में हम देखेंगे बिल्कुल हमारे जैसा ही है हम भी रोटी खा रहे हैं वो भी रोटी खा रहे हैं, अर्थात हमको लगेगा कि हमारे जैसे हैं, अगर साधो को कह दिया जाएगा अब शिव जी का भक्ति करना तो शिवजी का कुछ आता पाता नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा एक मतलब पत्थर का लिंग है गंगा जल लाए ये लाए कुछ करें कुछ क्रियापर्क कर देगा उसके आगे जो कहते हैं वास्तविक जो प्रीति बढ़ाना ये बहुत सत्व शुद्ध हो गया तो कर पाएगा सामान्य आदमी कठिन है किंतु जब गुरु अर्थात तो हमारे जैसा चलने फिरने कोई पदार्थ देखेगा उसके साथ आत्मीयता स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाता है जैसा कहते ना बच्चों को माँ के साथ हो जाता है जल्दी पिता के साथ हो जाता है तो जहाँ सामंजस्य दिखता है वहां आकर्षण शीघ्र हो जाता है तो गुरु में पहले तो हम देखते हैं कि ये तो मनुष्य है हम लोग का जैसा है और गुरु माँ पिताजी जैसा है अनुशासन करते हैं हमको ठीक रास्ते में चलाते हैं तो अर्थात हमको लगता है कि ये हमारे जैसा तो हमारा प्रीति बढ़ता है धीरे धीरे हम जो पास में रहते हैं तो देखते हैं उनका तो धीरे धीरे पता चलेगा कि अंदर में कितना विशाल है ये तो इस प्रकार के धीरे धीरे हमको लगेगा कि ये सब गुण हमें आना चाहिए किस चीज में श्रद्धा होनी चाहिए किस चीज में हमको दूर हटना चाहिए ये सभी लक्षण वहां दिखेगा तो धीरे धीरे हम बिल्कुल अनुकरण करते करते एक दिन देखेंगे कि बॉपरे ये तो उस आकाश को स्पर्श करता है ये कब होगा जब हमको पहले आकाश का थोड़ा अनुभव आएगा देखेंगे इतना विशाल है तो वो आकाश को स्पर्श करते हैं तो धीरे धीरे हम भी उस आकाश को स्पर्श करने के लिए उद्यम करेंगे और मार्ग भी बता देंगे तो इसलिए गुरु हमको अर्थात यह लोग से ले करके उस ब्रह्म तक पहुंचा दे सकते हैं इसलिए इतना महात्म मतलब महात्म शास्त्र में कहा जाता है यथा देवे तथा गुरु तस्ते ही अर्था कथिता मह, तस् महात्म एते कथिता ही अर्था प्रकाशंते वही महात्मा का महान आत्मा यश आत्मा शब्द से अंतकरण आत्मा महान क्यों अंतकरण महान क्यों हो गया वही सत्व शुद्धि जो अंतकरण शुद्ध है उसी को महात्मा कह दिया जाता है ऐसा जो महात्मा है शुद्धांत करण है उसी के लिए कथिता प्रकाशन्ते उपनिषद में जो अर्थ कहा गया वो प्रकाशमान हो जाते हैं इत्रि मंत्र वर्णात्ता सूत्र उपनिषद का तप प्रभृति सर्वम अच्छा अलग हो जाएगा तप प्रभृति सर्वम ठीक है अलग कर लेने से तप प्रवृति ये अर्थात उद्देश्य लेकर के सर्वम विधेय होगा भगवत भक्तो एवं अंतर्भगवती आगे भाष्य में दूसरा मंत्र ये भी दे रहे हैं ये भी तो महाभारत का शांति पर्व का ही है, है। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसा क्षयात पापस् कर्मण यथादर्श तल प्रक्षे पश्यत्म आत्मना इस प्रकार के पूरा श्लोक है पुंसा पापस् कर्मण क्षयात ज्ञानम उत्पद्यते पाप कर्म जब क्षय हो जाता है तो भी ज्ञान होता है पाप कर्म हमें हम है कैसा पता चलेगा कहेंगे तमस रजस ये पाप है तो ये दोनों जब क्षय हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा कदे वही तपो दमो कर्म इत्यादि ये सबसे ये तमस रजस ये सब नाश हो जाते हैं तभी ये ज्ञान उत्पद्यते ज्ञान होगा इति स्मृते है और कैसे ज्ञान होगा आगे कहते हैं यथादर्श तल प्रक्षे पश्यत्मान आदर्श आदर्श दर्पण दर्पण के दर्पण में जैसे अपना मुखो को देखता है ऐसे ही वो स्पष्ट अनुभव करेगा मैं ही वही व्यापक असंग कूटस्थ ब्रह्म हूं स्मृत आगे शब्द उपलक्षणा प्रदर्शनार्थम कहा गया तम दम, तपो दमो तसे तपो दम कर्म इसी प्रकार के मंत्र है तसे तपो आगे दमो आगे कर्म इति शब्द कहते शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थम इति शब्द यहाँ उपलक्षण है और उपलक्षण का लक्षण है स्व इतर ग्राहकम अपने को भी ग्रहण कराएगा और उससे भिन्न को भी ग्रहण कराएगा अभी इति शब्द कर्म के साथ है तो इति शब्द कर्मों को भी ग्रहण करवाएगा और उससे भिन्न भिन्न कौन है भाष्य में कहते हैं इति एव आधीन ज्ञानोत्पत्तेर उपकार अमानित्व इत्यादि उपदर्शित होती ज्ञान उत्पत्ति के लिए उपकारक कवि ये सब इति शब्द से ग्रहण हो जाएंगे अमान्यम अदम्भित्व इत्यादि ये सब उपदर्शितम भवति वहां अमान्यव अदम्भित्व शायद बीस साधन वहां कहे हैं भगवान आगे गीता का ज्ञान यज्ञ आएगा भगवान महर्षि तो इसको कितने बार मतलब ये करवाएंगे रटवाएंगे इसलिए इसको थोड़ा ये जो चार श्लोक है उसको याद कर लेना बहुत जरूरी है वास्तविक जो हमारा पाथेय है जो कहते हैं जो मैल खुंटी है वो जितना याद रहेगा उतना अच्छा है क्योंकि चलते फिरते कभी वो स्मरण होगा तो अर्थात तो हमको ये सुधार कराएगा हमको स्मरण रहे तो इसलिए अमानित्व अदम्भित्व जहां अपने में अंदर में कभी हो जा सकता है मानित्व दम्भित्व कभी हो जाएगा संस्कार बस कहीं तो अगर हमको ये स्मरण है कि नहीं, नहीं नहीं ये तो सब विरुद्ध चीज है मानित्व दम्भित्व इत्यादि तो हमको तुरंत हमारा मन सुधार करेगा एक विवेक युक्त मन और एक पूर्व संस्कार ये दोनों का बीच में कुरुक्षेत्र तो चलता ही रहता है साधकों में तो ये विवेक युक्त मन कब कार्य कर पाएगा उसका आधारभूत बने तो ये आधार कौन होगा ये शास्त्र तो शास्त्र हमको जितना स्मरण रहेगा उसके लिए मार्ग चलना उतना सरल होगा इसलिए हमारा श्री वो श्लोक बहुत रटवाते हैं उपलक्षणा प्रदर्शनाथ अभी हम लोग का स्मरण है वो श्लोक क्या एक बार उद्यम कर सकते है अमानित हिंसा क्षाति राजव आचार्योपासन स्थर्य आत्मा विनिग्रह इंद्रिया वैराग्य मन अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्यादि दुख दर्श अनुदर्शनम अशक्तिरनिस्वंगदिषु निचितत्विष्टा निष्टोपत्तिषुचान्योगेन्द्र भक्तिरव्यचारिणी विवक्शे मृतिर्जन संसति अध्यात्मज्ञानन तत्वर्शनज्ञान मीटानम यदा इतने ही ज्ञान ज्ञान अर्थात ज्ञान का साधन इसको याद भी रखें और बीच बीच में थोड़ा स्मरण भी हो स्मरण अर्थात तो कभी हम चलते फिरते रहते हैं मंदिर जाते हैं भोजनालय जाते हैं गंगा जी दर्शन के लिए जाते हैं ये अगर थोड़ा स्मरण हो जाएगा तब तो अगर हमारा दृष्टि कहीं चला गया हो जो बोर्ड लगा है कभी चला जाता है ये अगर स्मरण हो जाता है तो ये क्या देखता है इसको क्या लाभ है अगर इसमें स्मरण हो जाएगा कि नहीं नहीं, नहीं ये मनो ये बाहर की इसके तरफ नहीं जाना चाहिए तो तत्ना तो रोकेगा इस प्रकार के धीरे धीरे करना है अच्छा आगे कहते हैं तो ये ज्ञान उत्पत्ति उपकार मानित इत्यादि यह भी सब उपदर्शित तो होता है अर्थात ये मंत्र में कहा गया आवश्यक है ज्ञान का उपाय प्रतिष्ठा पाद पाद तेषु हि सत्सु प्रतिष्ठती ब्रह्म विद्या प्रवर्त पुरुषः प्रतिष्ठा तपो दम कर्म वेद अंगानीष प्रतिष्ठा कहा गया ब्रह्म विद्या का प्रतिष्ठा पाद को ही प्रतिष्ठा कहा जाता है पाद पाद अहम विद्या विद्या का पाद हो गया क्यों हेतु है देते हैं तेसु हि सत्सु प्रतिष्ठती ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पदभ्या पुरुष यथा पदभ्याम इव प्रवर्तते गच्छति जैसे उसी में खड़ा रहता है चलता है इसी प्रकार की तेसु ही सत्सु ये तपो दम कर्म इत्यादि ये सब होने पर ही ब्रह्म विद्या तिष्ठती नहीं तो ब्रह्म विद्या आगछति किन्तु गच्छती पुनः इस प्रकार की हो जाएगा ये सब है तभी ब्रह्म विद्या रहेगा तो महार श्री एक बार बोल रहे थे कि प्रसिद्ध है जगत में किंतु तो कहते हैं कि ब्रह्म विद्या तो होती है किन्तु तो टिकती नहीं ये टिकने का क्यों क्यों नहीं टिकती अगर ब्रह्मकार वृत्ति होती है फिर वो टिकती नहीं क्यों टिकती नहीं होता तो उसका असर नहीं होता फिर हम वही जीवित में आ जाते हैं जब तक ये जगत में सत्य बुद्धि रहेगा हम उसके पीछे चलेंगे तो ये ब्रह्म विद्या रहेगा कहाँ इसका तो स्थान ही नहीं रहा वेदास चतर कहा गया वेदा अंगानी तो बेदास चतर सर्वाणी चंगानी शिक्षा दिनी जो वेद का अंग है शिक्षा दिनी शिक्षा कल्प व्याकरण निरुपतम छ्योतिषम शिक्षा दिनी सर्म ज्ञान प्रकाशक वेद अर्थात रक्षणार्थवाद अंगाना प्रतिष्ठा वेद और वेद का अंग इसको प्रतिष्ठा कहा गया पाद कहा गया क्यों कहते हैं कर्म ज्ञान का प्रकाश करेगा वेद और वेद का जो अंग है तद रक्षणार्थत्वाद अंगानदेदार्थत् अंगाराम अंग अगर है तो वेद की रक्षा होगा अंग अर्थात तो शिक्षा कल्प व्याकरण इत्यादि अगर ये सब नहीं होगा वेद का रक्षा नहीं होगा अर्थात तो वेद का सब हम दुरुक्त तो कर देंगे जिनको अर्थात ये छंद और निरुक्त व्याकरण इत्यादि पता नहीं रहेगा वो तो वेद का कुछ ना कुछ अलग अर्थ लगा लेगा निरुक्त अर्थात तो ये वैदिक कोश कहते हैं किस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए अगर उसका ज्ञान नहीं है तो कुछ ना कुछ अर्थ लगाएंगे ये तो सब अनर्थक हो जाएगा इसलिए जो वेद का अंग है वो वेद का रक्षा करते है तद रक्षणार्थम तत्पद से वेद वेद से रक्षणार्थत् अंगानम इसलिए वेद और अंग ये विद्या का प्रतिष्ठा हो गए पाद तो अभी ये प्र, इस प्रकार के व्याख्यान में तपो दम कर्म और इति शब्द से जो अमानित्य इत्यादि आगे वेद और अंग ये सबको प्रतिष्ठा कर दिया गया इससे पाद हो गए ये एक प्रकार की व्याख्यान हो गया अथवा द्वितीय प्रकार की व्याख्यान देते हैं भाष्यकर प्रतिष्ठा शब्द पाद रूप कल्पनाथत्ष्ठा पाद है पाद अर्थात तपोदम कर्म प्रतिष्ठी ये तीनों को ही प्रतिष्ठा लिया जाएगा ये तीनों ही पाद है तपोदम कर्म इति शब्द से मानित इत्यादि और वेदास्तु इतराणी सर्वांगाणी शिरो आदिनी वेद और जो वेदांग साथ में कहा गया पाद में तो तपोदम कर्म चला गया और पाद को छोड़कर के शरीर में और बाकी अंग है ए, वो सब कहते हैं कि और अंग जो वेद और ये जो मंत्र में कहा गया ये शरीर का बाकी अंग हो जाएंगे जैसे ने शिरादि सर्वांगानी सिरादिनी वेद और बाकी जो अंग है वो शरीर का अन्य अवय अर्थात पाद अलग हो गए तपो दम कर्म और बाकी अंग हो गए वेद और ये सब इस प्रकार की कल्पना ठीक में प्रसिद्ध पाद सामान्य कल्पि, कल्पित कल्पित्वाद इतर अपि अंगेर कल्पना रूपेर भवितव्य मित्यर्थ ये द्वितीय व्याख्यान में प्रतिष्ठा शब्द से पाद लिया गया बाकी जो वेद और वेदांग ये सब शरीर का बाकी अंग हो जाएंगे ये शरीर का बाकी अंग कहने के लिए मंत्र में कहा है कुछ तो नहीं तपोदम कर्म को पाद कह दिए पाद प्रतिष्ठा शब्द से पाद ले लिए वेद अंग को शरीर का बाकी अंग मतलब हस्त उदर और सिर इत्यादि कहने के लिए आपके पास शब्द कहाँ है वेद में मंत्र में इसलिए टिकाकर कहते हैं प्रसिद्ध पाद सामान्य कल्पित्व तपो दम कर्म को आप पाद रूप से कल्पना किए हैं जहा पाद रूप से कल्पना करते हैं तो बाकी अंग भी कल्पित हो जाएगा ये सामान्य बात है तो कहते हैं इतरे इतरैर अंगेर कल्पना रूपेर भवितव्यम् तृतीया भवितव्यम अर्थात तो इतराणी अभी इति कल्पनीयानी भवितव्यम भाववाची प्रयोग कर दिया तो प्रसिद्ध आप अगर प्रतिष्ठा शब्द से पाद का कल्पना कर लिए तो बाकी अंग का भी कल्पना हो जाएगा तस्य तपो दम कर्म इति अत्र। अच्छा भाष्य में आगे देखेंगे अस्मिन शिक्षा अस्प शिक्षादीना वेदग्रहणन ग्रहण कृत प्रत्येतव्यम तो जो अंग इत्यादि है सब कहा गया तो शिक्षा शिक्षाकल्प इत्यादि ये ग्रहण से ये सब ग्रहण हो जाएंगे अंगी गृहीते अंगा गृहीता अंगी हो गया वेद अंग हो गए छ वेद का ग्रहण हो जाएगा तो बाकी सब ग्रहण हो जाएंगे तदातनवाद तो अंगाना तो तदातन अंगी का आयतन है अंग नयायिक लोग सामान्य लोग कहेंगे ये पत्र पुष्प इत्यादि कहाँ है वृक्ष में है और नयायिक लोग कहेंगे वृक्ष कहाँ है पत्र पुष्प में है ये उसी प्रकार के तद आयतनत्व अंगानम आप बहुब्रीही घटा देंगे ते तो ये सामान्य लोगों का बात हो जाएगा ष्ठी लेंगे तो न्यायिक का बात होगा तस्य आयतन अंगी का आयतन अंगी हो गया वृक्ष वृक्ष का आयतन हो गया पत्र पुष्प इत्यादि यह नयाय का बात हो जाएगा अंग आयतन हो जाएंगे और अंगी आयतन है जिनका इस प्रकार के सामान्य बात ले लेंगे तो बहुवी भी घट जाएगा सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति उपनिषद तदायतनम सत्यमिति सत्यम विराम कट गया है ना अच्छा ठीक है विराम कट गया तो उसको हम लोग कल देखेंगे आज विराम करेंगे शनो मित्रु शो संनो